महाभारत शांति पर्व का जन्मेजय को धर्मोपदेश करके उनसे अश्वे का अनुष्ठान कराना तथा निष्पाप राजा का पुनः अपने राज्य में प्रवेश सौनकुआ तस्मा हम प्रभक्षाबी धर्म मावृत ते तथे महाबल संतुष्ट स्वयं धर्म हम अभेक्ष सोनक ने कहा राजन तुमने ऐसी प्रतिज्ञा है इससे जान पड़ता है कि तुम्हारा मन पाप की ओर से निवृत्त हो गया है इसलिए मैं तुम्हें धर्म का उपदेश करूंगा क्योंकि तुम श्री सम्पन्न महाबलवान और संतुष्ट चित्त हो साथ ही स्वयं धर्म पर दृष्टि रखते हो दारुण राजा पहले कठोर स्वभाव होकर पीछे कोमल भाव का अवलंबन करके जो अपने सदव्यवहार से समस्त प्राणियों पर अनुग्रह करता है वह अत्यंत आश्चर्य की बात है कृष्णम नूनम स दहती का आश्रय लेने वाला राजा निश्चय ही अपना सब कुछ जलाकर भस्म कर डालता है ऐसे लोगों की धारणा है परंतु तुम वैसे होकर भी जो धर्म पर ही दृष्टि रख रहे हो यह काम यह कम आश्चर्य की बात नहीं है जन्मेजय तुम दीर्घ काल से भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों का परित्याग करके तपस्या में लगे हुए हो यह पाप से अभिभूत हुए मनुष्यों के लिए अद्भुत बात है यो दुर्लभो भविदाता तपोधन अनाश्चर्य तदित्यादूर वर्त यदि धनसंपन्न हो एवं कृपण या दरिद्र मनुष्य तपस्या का धनी हो जाए तो इसे आश्चर्य की बात नहीं मानते हैं क्योंकि ऐसे पुरुषों का दान और तप से संपन्न होना अधिक कठिन नहीं है एक तदव ही कार पंड यज्ञ समीक्ष यही वह सवे तस्थो गुण यदि सारी बातों पर पूर्व पूर्वापर विचार न करके कोई कार्य आरंभ किया जाए तो यही कायरता पूर्ण दोष है और यदि भली भांति आलोचना करके कोई कार्य हो तो यही उसमें गुण माना जाता है यज्ञोदानम दया वेदा सत्यम च पृथ्वी पंचईता पवित्रिष्ठम सुचरित तपह पृथ्वीनाथ यज्ञदान दान दया भेद और सत्य ये पांचो पवित्र बताए गए हैं इनके साथ अच्छी तरह आचरण में लाया हुआ तब भी छठा पवित्र कर्म माना गया है तदेव राज्ञा परम पवित्र जन्मे जया तेन सम्य श्रेयान संधर्म आपस्यसी राजाओं के लिए छह वस्तुएं परम पवित्र हैं इन्हें भली भाती आचरण में लाने पर तुम श्रेष्ठतम धर्म को प्राप्त कर लोगे पुण्य देशाभिगमनम पवित्रं परम स्मृतम अत्यादा हरतीम गाथाम गीताम जयाति पुण्य तीर्थों की यात्रा करना भी परम पवित्र माना गया है इस विषय में विज्ञ पुरुष राजा जयाति की गायी हुई इस गाथा का उदाहरण दिया करते हैं यो जो मनुष्य अपने लिए दीर्घ जीवन की इच्छा रखता है वह यत्व यज्ञ का अनुष्ठान करके फिर उसे त्याग कर तपस्या में लग जाए पुण्य मा कुक्षेत्रेत्रा सरस्वती सरस्वत तीर्थ कुरुक्षेत्र को पवित्र तीर्थ बताया गया कुरुक्षेत्र से अधिक पवित्र सरस्वती नदी है उससे भी अधिक पवित्र उसके भिन्न भिन्न तीर्थ हैं उन तीर्थों में भी दूसरों की अपेक्षा पृथुदक तीर्थ को श्रेष्ठ कहा गया है य महासर पुष्करणी प्रभासो से पुनः सरस्वती का उसमें स्नान करने और उसका जल पीने से मनुष्य को कल ही होने वाली मृत्यु का भय नहीं छता अर्थात वह कृतकृत हो जाता है इस कारण मरने से नहीं डरता यदि तुम महासरोवर पुष्कर प्रभास उत्तर मानस कालोदक कालोदी और सरस्वती के संगम तथा मान सरोवर आदि तीर्थों में जाकर स्नान करोगे तो तुम्हें पुनः अपने जीवन के लिए दीर्घायु प्राप्त होगी स्वाध्यायशील स्थान त्याग धर्म पवित्राण सन्यास मनोरब्रवीर सभी तीर्थ स्थानों में स्वाध्याय शील होकर स्नान करें। मनु ने कहा है कि सर्व त्याग रूप संसपूर्ण पवित्र धर्मो में श्रेष्ठ है मां गाथा सत्य हो नत्यवान द्वारा निर्मित हुई इन गाथाओं का उदाहरण दिया जाता है जैसे बालक राग द्वे से शून्य होने के कारण सदा सत्यपरायण ही रहता है न तो वह पुण्य करता है और न पाप ही इसी प्रकार प्रत्येक श्रेष्ठ पुरुष को भी होना चाहिए न नर्वूतेम सर्व संसर्ग याजताम जीवित श्रेयो निवृत्ते पुण्य पाप के इस संसार के संपूर्ण प्राणियों में जब दुख ही नहीं है तब सुख कहाँ से हो सकता है यह सुख और दुख दोनों ही प्रकृतित प्राणियों के धर्म है जो कि सब प्रकार के संसर्ग दोष को स्वीकार करके उनके अनुसार चलते हैं जिन्होंने ममता और अहंकार आदि के साथ सब कुछ त्याग दिया है जिनके पुण्य और पाप सभी निवृत्त हो चुके हैं ऐसे पुरुषों का जीवन ही कल्याणभय है अब मैं राजा के कार्यों में जो सबसे श्रेष्ठ है उसका वर्णन करता हूँ जनेश्वर तुम धैर्युक्त बल और दान के द्वारा स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त करो जिसके पास बल और ओझ है वही मनुष्य धर्माचरण में समर्थ होता है ब्राह्मण वसुधाम तथई वै तान प्रसाद नरेश्वर तुम ब्राह्मणों को सुख पहुंचाने के लिए ही सारी पृथ्वी का पालन करो जैसे पहले इन ब्राह्मणों पर आक्षेप किया था वैसे इन सबको अपने से प्रसन्न करो घटमान परम वे बार बार तुम्हें धिक्कारे और फटकार कर दूर हटा दे तो भी उनमें आत्मदृष्टि रखकर तुम यही निश्चय करो कि अब मैं ब्राह्मणों को नहीं मारूंगा अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरी चेष्टा करते हुए परम कल्याण का साधन करो हिमाग्नि घोर सरसो राजा भवत कशन लांगला भविधन्य परम तप परम तप कोई राजा बर्फ के समान शीतल होता है कोई अग्नि के समान ताप देने वाला होता है कोई यमराज के समान भयानक जान पड़ता है कोई घास फूस का छेद करने वाले हल्के समान दुष्टों का समूल उन्मूलन करने वाला होता है तथा कोई पापाचार्यों पर अकस्मात वज्र के समान टूट पड़ता है न विशेषेण गंतव्यम अभिचि व पुन न जातु ना अस्मृतु प्रसम असाधुसू कभी मेरा अभाव नहीं हो जाए ऐसा समझकर राजा को चाहिए कि दुष्ट पुरुषों का संग कभी न करे न तो उनके किसी विशेष गुण पर आकृष्ट हो न उनके साथ अभिचिन्न संबंध स्थापित करे और न उनमें अत्यंत आसक्त ही हो विकर्मणा तप्तमान पापा विपरिमुच्यत नई तत्काल पुनर परिमुच्यत यदि कोई शास्त्रविद्ध कर्म बन जाए तो उसके लिए पश्चाताप करने वाला पुरुष पाप से मुक्त हो जाता है यदि दूसरी बार पाप बन जाए तो अब फिर ऐसा काम नहीं करूँगा ऐसी करने से वह पाप मुक्त हो सकता है करे से धर्म तृतीया आज से केवल धर्म का ही आचरण करूंगा ऐसा नियम लेने से वह तीसरी बार के पाप से छुटकारा पा जाता है और पवित्र तीर्थों में विचरण करने वाला पुरुष अनेक बार के किए हुए बहुसंख्यक पापों से मुक्त हो जाता है कल्याण मनु कर्तव्यम पुरुषेण भूषताधि निथेवंते तथा गंधा भवंति तेम तपश्चर्या पर सद्यपरिमुच सुख की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को कल्याणकारी कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए जो सुगंधित पदार्थों का सेवन करते हैं उनके शरीर से दुर्गंध सुगंध निकलती है और जो सदा दुर्गंध का सेवन करते हैं वे अपने शरीर से दुर्गंध ही फैलाते हैं जो मनुष्य तपस्या में तत्पर होता है वह तत्काल सारे पापों से मुक्त हो जाता है उपास्या लगातार एक वर्ष तक अग्निहोत्र करने से कलंकित पुरुष अपने ऊपर लगे हुए कलंक से छूट जाता है तीन वर्षों तक अग्नि की उपासना करने से भ्रूण भी पाप मुक्त हो जाता है प्रभासो से भ्रूणा विप्रमुच्य महासरोवर पुष्कर प्रभास तीर्थ तथा उत्तर मान सरोवर आदि तीर्थों में सौ योजन तक की पैदल यात्रा करने से भी भ्रूण हत्या के पाप से छुटकारा मिल जाता है प्राणी हा भी प्रमुच प्राणियों की हत्या करने वाला मनुष्य जितने प्राणियों का वध करता है उसी जाति के उतने ही प्राणियों को मृत्यु से छुटकारा दिला दे अर्थात उनको मरने के संकट से छुड़ा दे तो वह उनकी हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है अभी यथा सुभजे त्रीमर्षण तथा यदि मनुष्य तीन बार अघमर्षण का जप करते हुए जल में गोता लगावे तो उसे अश्वेध यज्ञ में अवृत स्नान करने का फल मिलता है ऐसा मनुजी ने कहा है तिप्रम नुद्ते पापम सत्कार लभते तथा अभी चैनम प्रतिदंते भूता वह अगुमर मंत्र का जप करने वाला मनुष्य शीघ्र ही अपने सारे पापों को दूर कर देता है और उसे सर्वत्र सम्मान प्राप्त होता है सब जड़ एवं समान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं बृहस्पतिम देव गुरुम सुरा सुरा सर्वे सम्यनु युज राज तथा तस्म दर के पार लोके जयोतनस्यात महर्षे पापं उभय राजन एक समय सब देवताओं और असुरों ने बड़े आदर के साथ देवगुरु बृहस्पति के निकट जाकर पूछा महर्षे आप धर्म का फल जानते हैं इसी प्रकार परलोक में जो पापों के फलस्वरूप नरक का कष्ट भोगना पड़ता है वह भी आपसे अज्ञात नहीं है परंतु जिस योगी के लिए सुख और दुख दोनों समान है वह उन दोनों के कारण रूप पुण्य और पाप को जीत लेता है या नहीं महत्य आप हमारे समक्ष पुण्य के फल का वर्णन करें और यह भी बतावें कि धर्मात्मा पुरुष अपने पापों का नाश कैसे करता है कृत्वा बृहस्पतिर्वाच कापं पूर्व अबुदिपूं कृते बुद्धे बुद्धिपूर्व वासो यथा बृहस्पति जी ने कहा यदि मनुष्य पहले बिना जाने पाप करके फिर जान पुण्य कर्मों कर का अनुष्ठान करता है तो वह सत्कर्म पारायण पुरुष अपने पाप को उसी प्रकार दूर कर देता है जैसे क्षार सोडा साबुन आदि लगाने से कपड़े का मैल छूट जाता है नित्य के सद कल्याण सद्धान सूज कम मनुष्य को चाहिए कि वह पाप करके अहंकार न प्रकट करे एकड़ी न दिखावे अभी तो श्रद्धापूर्वक द्रोह दृष्टि का परित्याग करके कल्याण में धर्म के अनुष्ठान की इच्छा करें छिद्राणी विवृतान साधूना चा वृणोज यपुरश्वा कल्याणम अभिपद्यते जो मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषों के खुले हुए छिद्रों को ढकता है अर्थात उनके प्रकट हुए दोषों को भी छिपाने की चेष्टा करता है, तथा जो पाप करके विरत हो में कर्म में लग जाता है वे दोनों ही पाप रहित हो जाते हैं यथादित्य प्रातुदयतम सर्वम व्यपोहती कल्याण माचन देव सर्व पापम व्यपोहती जैसे सूर्य प्रातः काल उहित होकर सारे अंधकार को नष्ट कर देता है उसी प्रकार शुभ कर्म का आचरण करने वाला पुरुष अपने सभी पापों का अंत कर देता है तो राजम इंद्रो तो जन मेजय जामा शोनक विष्ण जी कहते राजन ऐसा कहकर सौनक इंद्रोत्तने राजा जन्मेजय से विधिपूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान कराया तथा बपनीत कलमसोवृत प्रज्वलिताज्यम समर्ष हो यथा दिव पूसे राजा जन्मेजय का सारा पाप नष्ट हो गया और वे प्रज्वलित अग्नि के समान दे दीप्यमान हो लगे उन्हें सब प्रकार के श्रेय प्राप्त हो गए जैसे पुण्य चंद्रमा आकाश मंडल में प्रवेश करता है उसी प्रकार शत्रुसूजन जन्मेजय ने पुनः अपने राज्य में प्रवेश किया ये श्री महाभारत शांति परमणि आपद्धर्म परमि इंद्रोत्तपारी पंचाशतिकततमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद पर्व में इंद्रोत्त और परीक्षित का संवाद विषयक एक अध्याय पूरा हुआ